हीन कन्या विवाह के योग नहीं है और वो ब्रह्मचर्यहीन चाहे पुरुष हो या स्त्री वो विवाह के योग कदापि सिद्ध नहीं हो सकती हो सकता है जैसे कि आपने सत्याग प्रकाश के चौथे समोल्लास पर भी थोड़ा ध्यान दिया होगा तो उस चौथे समोल्लास के आरंभ में ही एक श्लोक दिया हुआ है वहां निर्देश किया है कि अगर कोई पुरुष ग्रस्त आश्रम में जाने का इच्छुक है तो वो जल्दी ना करें बिना पढ़े ग्रस्त आश्रम में ना चला जाए क्योंकि ग्रस्त आश्रम को ठीक से चलाने के लिए बहुत ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता है बहुत ही जागरूकता की आवश्यकता है और बहुत तरह के शिक्षाओं की आवश्यकता है तो वहां पर स्वामी जी ने वहां पर दिया है कि चारों वेदों को पढ़कर के ब्रह्मचारी ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करें करे वेद वेदमअपी यथाक्रम अभिपयुक्त ब्रह्मचर्यो आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। वेदान अधित वेद हुआ वेदम जाती यथा क्रम अप्रप्लुत ब्रह्मचरियो ग्रह आश्रम आविषेत तो वहां पर ये कहा है कि कम से कम अगर ब्रह्मचारी चारों वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता है कोई कारण बन गया है किसी कारण से वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है तो कम से कम तीन वेद का अध्ययन करें लेकिन अगर तीन वेदों को पढ़ने में भी उसकी अपनी असमर्थता है समय नहीं है आयु ज्यादा हो गई है या और कोई कारण बन गया है वो बीमार हो गया है तो कम से कम दो वेदों का अध्ययन करे और फिर कृष्ण आश्रम के अंदर जाए तो भाई कोई दो वेद भी नहीं पढ़ सकता तो कम से कम एक वेद तो पढ़े और वो भी अंग उपांग सहित यह नहीं कि जैसे कोई सोचे कि भाई यहां तो हम ऋग्वेद भाष पढ़ते ही है यजुर्वेद पूरा पढ़ ही लिया है तो जब यजुर्वेद पूरा पढ़ लिया है तो एक वेद का अध्ययन तो हो ही गया मेरा तो अगर कोई ऐसा सोचता हो तो उसका चिंतन त्रुटिपूर्ण है उसको अपने चिंतन में सुधार करना चाहिए तो कहते हैं कि इसी तरह से ये नियम जो यहाँ पुरुष के ऊपर घटाया गया है वो मनु जी का वो नियम स्त्री जाति पर भी घटाया है कि वो वो भी अध्ययन करके एक विदसी पत्नी बने एक विदसी स्त्री बने ताकि समाज में वो एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करता कि एक राष्ट्र को समृद्ध करने वाली संतान उत्पन्न कर सके और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस राष्ट्र व देश की दुर्दशा हो जाती है तो स्वामी जी आई कहते हैं कि इस वाक्य को एक और रखकर किस वाक्य को ब्रह्मचर्य कन्या विवान बिंदुते पति इस वाक्य को एक किनारे रखकर यानी उसकी उपेक्षा करके और क्या किया है कुल्लूक भट्ट के अर्थ को ग्रहण करना बहुत कठिन होगा तो स्वामी जी कहते हैं कि कुल्लूक भट्ट ने जो अर्थ वहां पर किया है कि गुरु का अर्थ है पति सेवा तो कहते हैं कि ये संगति नहीं बैठती इस वेद वाक्य से क्योंकि चारों वेदों में एक एक सिद्धांत चलता है और वो है एक वाक्यता का सिद्धांत आप यजुर्वेद को प्रारंभ से पढ़िए और आगे से आगे आगे से आगे, आगे, आगे संगति उसकी लगती चली जाती है और वहां पर एक और नियम काम करता है मंडूक प्लत वृत्ति जैसे मंडप कूद कूद के चलता है ना तो ऐसा हो सकता है कि पहले मंत्र के बाद दो मंत्रों में कोई और विषय हो लेकिन फिर तीसरे मंत्र में वो विषय पहले के साथ में जुड़ जाता है तो इन दो बातों को ध्यान में रखने से वेद का सही अभिप्राय समझा जा सकता है तो कहते हैं कि सुसूक्षित स्त्रियों ग्रस्तों को सुसूक्षित स्त्रियां ग्रस्तों को सब प्रकार सहाय करने वाली होती कहते हैं जो स्त्रियां शिक्षित होती हैं, सुसंस्कारित होती हैं, वो अपने ग्रस्त के रथ को अच्छी तरह से हाँक सकती हैं। अगर स्कूटर हमारे आपके पास है और एक स्कूटर में तो कितने पहिये होते हैं? चार वाले को स्कूटर नहीं कहा जा सकता वो कोई और होता है तो नियम तो मैं स्कूटर का ही उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर उसका एक पहिया पिंचर हो जाए या पिंचर भी ना हो उसको निकाल दिया जाए और फिर किसी से कहे कि भाई जाओ अजमेर की की सब्जी मंडी से कुछ सब्जी लेके आओ वो कैसे लाएगा अगर पहिया है भी अगर है पहिया दोनों पहिये हैं लेकिन एक पीछे वाला या आगे वाला कोई सा भी अगर वो खराब है तब भी वो स्कूटर ठीक गति से सही तरह से स्वस्थ रूप से अपने गंतव्य स्थान पर उस सवार को उस सवारी को नहीं पहुंचाया जा सकता तो जैसे अगर ग्रस्त में से पति या पत्नी दोनों में से एक भी अगर अशिक्षित है या कुशिक्षित है या अनपण है या समाज की व्यवस्थाओं से वो अपरचित हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रस्त की गाड़ी ठीक से चल नहीं सकती वो एक बीमार गाड़ी चल सकती उसको बीमार ग्रस्त तो हम कह सकते हैं। बीमार गाड़ी का मतलब एक पहिया है चल रहा है एक पहिया पिंचर पड़ा हुआ है अब खिंच रही है गाड़ी लेकिन वो ऊपर नीचे कुला से हुई जा रही है तो इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि दोनों का सुशिक्षित होना बहुत अनिवार्य है और आगे कहते हैं संगति का बल कितना बढ़कर है इसका विचार करो विद्वान को अवदसी स्त्री से संग पड़ जाए तो उसका परिणाम कैसे लगे अब एक तो पुरुष जो है वो बहुत अच्छा सुशिक्षित है विद्वान है दूरदर्शी है समाज के नियमों को समझता है लेकिन उसकी जो पत्नी है वो वो पढ़ी लिखी नहीं है वो अनुभवी भी नहीं है तो अगर पति समाज के हित में कोई भी कदम उठाता है वो पत्नी उसका विरोध करेगी आप मैं तो ए, ऐसा अनुभव कर चुका हूं कि जैसे जब मैं गुरुकुल खानपुर में पढ़ता था तो एक महीना वहां अन्य संग्रह में मैं बीतता था 20 दिन लगभग कि वही अब सब अष्टाध्यायी मावास तशावर्ती सब बंद अब अन्य संग्रह करो गांव गांव में जाकर के तो तपती तपती मतलब हवा में और तपती धरती में और तूफान में वहां जाकर के अन्न संग्रह किया करते थे तो ऐसा देखने को मिला कि पत्नी देना चाह रही है कि याचक को कुछ दिया जाए गुरुकुल से आए हैं ये अच्छे ब्रह्मचारी हैं। इनको कुछ सहायता के रूप में कुछ दिया जाए तो पत्नी जब देती है तो पति हाथ रोक लेता है कोशिश करता है या पत्नी को डांटता है कहां चले जाए इस तरह से और अगर पति देने जाता है तो पत्नी उसका हाथ रोकने का प्रयास करती है वो भी उसको डांटती है तो इससे पता लगता है कि पति और पत्नी के दोनों के गुणकर्म स्वभाव में समानता बहुत होनी आवश्यक है उसी से दोनों का काम पूर्वक वो आगे आगे बढ़ सकता है तो पति या पत्नी अगर दोनों में से एक अनपढ़ है एक एक सुशिक्षित है पढ़ी लिखी है या पढ़े लिखे हैं तो परिणाम ये होता है कि वहां हर कार्य में दोनों में से कोई एक नायक विरोध करता है और इस तरह से क्या होता है कि समाज आगे नहीं पड़ पाता आप जैसे आपने सुना भी होगा कि सुकरात की जो पत्नी थी बहुत क्रोधी थी और एक बार तो उसका उसको इतना गुस्सा आया कि वो रोक नहीं पाई तो सुखरात तो अपने घर में बैठ के विद्यार्थियों को कुछ पढ़ा रहा था वो पुस्तक के अध्ययन में लगा हुआ था तो आकर के उस पत्नी ने क्या किया उसके हाथ से पुस्तक उठा कर के दूर फेंक दी और ये कहा कि अगर तुम्हें पुस्तकों से विवाह करना था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया पुस्तकों से विवाह करता और जलती हुई चाय उसके मुख पर फेंक दी जलती हुई चाय होती ना और उसका मुख जल गया और वो हंस रहा है तो विद्यार्थियों का कहा कि, कि, कि आचार्य जी ये क्या आपके साथ हो रहा है वो कहने लगे नहीं ठीक ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है क्योंकि इससे मेरी परीक्षा हो रही कि मेरे अंदर कितनी सहनशीलता है कितना धैर्य है कितना संयम है तो अब समझदार आदमी तो ये सोच लेगा लेकिन अगर वो भी समझदार ना होते सुकरात तो वहां आप जानते फिर क्या परिणाम होता दोनों में से एक ही कोई बचता <laughs> तो इससे क्या पता लगता है कि दोनों का पढ़ा लिखा होना बहुत अनिवार्य है तो कहते हैं कि फिर स्त्रियां ही केवल पढ़ें इतना ही नहीं किंतु सब जातियां वेदाभ्यास करने का अधिकार रखती है स्वामी जी कहते हैं कि सभी जातियों को अधिकार दिया हो जातियों का मेरा मतलब है यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो है ना इनको जाति ग्रुप में गिनना चाहिए और जाति कैसी कर्म से जाति यानी कर्म से व्यवस्था बनती ये ब्राह्मण वर्ण पैदा हुआ है ये क्षत्रिय पैदा हुआ है तो कर्म से यहां पर मानना चाहिए तो अपनी पुष्टि में स्वामी जी आगे प्रमाण देते हैं यथेमाचम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्या और ब्रह्म राजनाजन्याभ्याम शूद्रा च चा, स्वाय चारणा चा। तो इस मंत्र को स्वामी जी ने सत्या प्रकाश में भी उदृत किया है और वहाँ विस्तार सर्फ किया है तो इसका भाव ये है कि ईश्वर की ओर से ये आदेश यहाँ पर दिया जा रहा है कि ये जो यथा इमाम बातम कल्याणी मां बदानी जनेभ्या कि जैसे मैं इस सब वर्णों का कल्याण करने वाली वाणी को बोलता हूँ कहता हूँ उपदेश करता हूँ और किसके लिए है जनेभ्या सबके लिए है और आगे कहते हैं कि ब्रह्म राज्य रा, राजन्याभ्याम अगर किसी को स्पष्ट ना हो किसके लिए अब जनभ्याम में तो कौन आएगा तो स्पष्ट करने के लिए दोबारा फिर उसको आगे शब्दों के में कहा है कि ब्रह्म यानी ब्राह्मण राजन्यानी क्षत्रिय और आगे क्या है शूद्राय सूद्र के लिए आर्याय आर से यहाँ पर लिया है वैश्य वैश्य के लिए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्ण तो यहाँ पर हो गए और फिर कह रहे हैं चाह स्वाय स्वाय कारण स्वामी जी कहते हैं कि अपने घर में जो सेवक हैं दास हैं अपने घर में जो वेतन पर अपनी सेवा के लिए जिन्होंने सेवक रखे हुए हैं उनको भी पढ़ाओ स्वय चाह उनको भी पढ़ाओ स्वय मतलब अपने घर में जो उस तरह के लोग हैं और चारणाचा और चारणकार जैसे चारण वो होते हैं जो अपनी स्वामी की प्रशंसा में कई बार गीत रचते हैं चारण और एक छत्रियों की छत्री राजाओं की सभा में जाकर के उनको सुनाते हैं उनकी वीरता के गान करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं तो प्रणाम ये होता है उनको दरबार की ओर से बहुत अच्छा पुरस्कार मिलता है और सम्मान भी मिलता है तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो कुछ अलग तरह के हैं लेकिन फिर भी यहां पर ये कहा गया है कि जो अतिशूद्र यानी जिसको समाज में अत्यंत हे माना जाता है कहता है उसको भी इस वेद के दर्शन कराओ उसको भी ये मंत्र संहिता और इनकी व्याख्या जो है वो वो पढ़ाइए तो यहां पर कहते हैं कि कोई ये प्रश्न करे कि यहाँ पर स्त्री का नाम तो आया ही नहीं है ये कहा लिखा है कि स्त्री को पढ़ाओ ना तो ब्रह्म राजन्न शूद्राय चार्य किसी में भी नहीं आया है तो कोई ऐसा प्रश्न कर भी दे तो स्वामी स्वामी जी इसका उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं कि ये बात यहां तो ठीक हो सकती है कि स्त्री शब्द का यहां पर कोई उल्लेख नहीं है द्वीजों का उल्लेख है और द्वज से यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का ग्रहण किया जाता है लेकिन उनसे यह पूछा जा सकता है कि दूजों से ब्राह्मण भी तो आ सकती है क्षत्रिय भी आ सकती है वैश्य भी आ सकती है तो तीनों वर्णों का ग्रहण यहाँ पर हो सकता है और साथ में जैसे मैंने कल उदाहरण के रूप में आपको स्पष्ट किया कि इमम मंत्रम पत्नी पठेत स्त्री ब्रह्मा बबोवीथा और गार्गियर मैत्री के उदाहरण उपनिषदों में मिलते हैं दो दो बार कहीं कहीं आ जाते हैं तो इन उदाहरणों को देखने से पता लगता है कि ये वेद मंत्र सभी के लिए उपदेश करता है कि कोई भी वैदिक शिक्षा से वेद ज्ञान से दूर ना रहे सबको पढ़ाओ उसको पढ़ाओ ब्राह्मण आये उसको पढ़ाओ और वर्ण का निर्धारण तो फिर जब समावर्तन संस्कार का समय आता है उससे पहले उसके वर्ण का निर्धारण होता है जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है जन्माद जायते शूद्रा संस्काराध द्वज उच्चते संस्काराध द्वज उच्च संस्कार से द्वज होता है वो और उसका संस्कार नहीं है तो वो द्वज नहीं है तो संस्कार से मतलब है कि गायत्री मंत्र पूर्वक जो उपनयन और वेदारम संस्कार किया जाता है उस संस्कार के बाद उसको ज्ञान विज्ञान दिया जाता है तो वो बिना संस्कार के और बिना वेद पढ़े उसकी द्विज संज्ञा नहीं होगी उसका दूसरा जन्म नहीं होगा दूधा जाए इति द्विजा जो दो बार जन्म लेता है उसका नाम द्वज है और दो बार कौन जन्म लेता है एक तो माता पिता से जन्म हो जाता है वो तो द्वज होता नहीं तो जिसका गुरु से आचार्य से एक विद्या का जो जन्म होता है एक उसको नई शिक्षा से आचार्य उसको शिक्षित करता है और उसके पुराने संस्कारों को पुराने पुरानी शिक्षाओं को पुरानी गलत गलत जो वृत्तियां हैं उनको जो मारने का काम करता है इस रूप में वहां पर द्वज नाम जो है वो चिन्हित किया गया है कि द्वज का मतलब जिसका दूसरी बार जन्म हो जाए एक नया जीवन पाए पुराना जीवन गया उसका तो आगे इसी बात को कहते हैं कि ब्राह्मणताम एति ब्राह्मण चेती शूद्रताम क्षत्रिया जातम एवं तू विद्या तथा आगे फिर एक दूसरा प्रसंग आरंभ करते हैं कि कोई कोई कहते हैं कि जन्म से ही वर्ण व्यवस्था उत्तम है तो जन्म से ही वर्ण व्यवस्था अगर उत्तम है तो वो युक्ति और तर्कों से प्रमाणों से खंडित हो जाती है अब एक ब्राह्मण के घर में मान लीजिए पैदा हुआ बालक है या बालिका है और उसको वेद का कोई परिचय नहीं है उसके माता पिता या उसके पिता अनैतिक कृत्यों में रत हैं जो समाज में कुप्रथा हैं उनका अनुमोदन करते हैं जैसे आप अगर केरल में चले जाए या और उधर दक्षिण में चले जाएं तो ऐसा सुना जाता है कि ब्राह्मण भी मांसाहार करते हैं और ये तो स्वामी जी के साथ एक घटना जुड़ी हुई है कि स्वामी जी ने इस घटना को किसी को सुनाया है और उसे लेखराम जी ने अपने उसमें उद्धृत किया है कि स्वामी जी को किसी ने आमंत्रित किया कि महाराज आज हमारे यहां आपका भोजन है आप हमारा भोजन स्वीकार कीजिए तो बोले ठीक है आ जाऊंगा तो जब वो पहुंचे तो दरवाजे पे ही रुक गए क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा खुला था और थोड़ा बंद था तो अंदर से क्या हो रहा है वो स्वामी जी को दिख गया कि कोई पशु काटा गया था और उसके मांस को पंडित लोग वहां पर धुलाई कर रहे थे उसको धो रहे थे तो स्वामी जी ने जब देखा कि वो ये तो कुछ अलग ही दृश्य है तो स्वामी जी को भी उन उन लोगों ने देख लिया कि स्वामी जी महाराज पधारे तो उनका कहा स्वामी जी अंदर आइए अंदर आ जाइए स्वामी जी बोले कि अंदर आने की आवश्यकता नहीं है अंदर क्या हो रहा है वो मैं देख चुका हूँ मुझे तो मेरे डेरे पर ही या जहाँ वो रहते थे मेरे डेरे पर ही फल आदि भिजवा देना मैं वहीं आपका आहार ग्रहण करूंगा तो ये स्वामी जी की घटना भी हमें इस बात की सूचना देती है कि कि स्वामी जी के काल में तो ठीक है ब्राह्मण करते ही थे लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर मांसाहार का खूब प्रसंग है कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा जहां पर वो मांसाहार का प्रसंग उसके साथ ना जुड़ा हुआ और फिर कोई ब्राह्मण अगर ईसाई हो जाएगा तो कहते तुम कौन हो तो कहते हम ईसाई ब्राह्मण हैं अब ईसाई ब्राह्मण क्या होता है भाई और कोई ब्राह्मण मुसलमान हो जाए वो कहेगा हम मुसलमान ब्राह्मण है आदि आदि बात थोड़ी चलती है भाई या तो मुसलमान ही हो जाओ या फिर ब्राह्मण ही रहो क्योंकि जो सिद्धांत अलग अलग हैं उनको एक में हम कैसे मिला सकते हैं तो इसलिए परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण अपने गुण कर्म स्वभाव से जो ब्राह्मणत्व तो अर्जित करते थे उसको उन्होंने भुला दिया और परिणाम ये हुआ कि जब ब्राह्मण बिगड़ जाते हैं तो स्वाभाविक ये बात उत्पन्न होती है कि क्षत्रिय और जो दूसरी वर्ण के जो लोग हैं उनका बिगड़ना स्वाभाविक है और और जब ब्राह्मण बिगड़ता है तो पूरा देश ही बिगड़ जाता है इसलिए ब्राह्मण को वेदों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण कहा गया है कब जब वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक ठीक करता हो समाज को एक दिशा देता हो समाज को स्वस्थ रखता हो और उसका अपना आचरण भी प्रशंसनीय हो तो कहते हैं कि शूद्र ब्राह्मणता में अब ये मनु जी का श्लोक जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको सत्याग्रह प्रकाश में भी दिया है इसमें कहा है सूद्रो ब्राह्मणता में कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण भी बन जाता है यानी अगर कोई शूद्र है शूद्र का मतलब यहाँ पर कम बुद्धि वाला जड़ बुद्धि वाला कई बार ऐसा देखा गया है कि बचपन में बच्चे पढ़ाई में उतने विकसित नहीं हो पाते हैं उनका पढ़ाई में इतना उच्च स्तर नहीं मन पाता लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उसका ज्ञान विज्ञान और उसकी बुद्धि विकसित होती है और वो बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है तो कहते हैं कि ऐसे जो निचले स्तर से ऊंचे उठकर के उन्होंने अपना एक स्थान प्राप्त किया है तो वो निश्चित रूप से ब्राह्मण है शूद्र ब्रह्मता में थी वो सूद्र जो कल तक था जब ब्राह्मण बनेगा तब तो सूद नहीं रहा आयतरे ब्राह्मण में एक कथा आती है और जिसे डॉक्टर सुरेंद्र जी ने अपनी मनुस्मृति में लिखा है कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषियों ने यज्ञ का आयोजन किया यज्ञ विशाल था बड़ा था बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण उस यज्ञ में इकट्ठे हुए तो उस यज्ञ में उस यज्ञ में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका क्या नाम बताया आपने कवश एलूस मिल लिख के लाया हूं कवश एलूस उसने इस उस यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयत्न किया तो ऋषियों ने रोक दिया कि भाई तुम नहीं बोले क्यों बोले तुम ना ऋषि हो ना ब्राह्मण हो तो फिर बोले इसलिए तुम इस सोमरस का भी पान नहीं कर सकते उसको सोम से जबकि गज्जों में सोम पान से भी किया जाता है उसको वंचित कर दिया बहुत दुखी हुआ ऋषि क्या कह रहे सत्यनंद जी कुछ कह रहे थे अच्छा वो उसमें जो डॉक्टर सुरेंद्र जी ने जो पंक्ति संस्कृत में उदृत किया ना उसको थोड़ा सा देख सकते हैं वो उदृत किया उन्होंने यो मैं कितवा हाँ तो हो सकता वो, वो रहा हो कि वो उसका ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं था कपटी रहा होगा छली रहा होगा या और भी बुराइयां उसके अंदर आई होंगी तो वो बड़ा दुखी हुआ और उसने फिर क्या किया कि जाकर के अपनपोत्र अपोनत्र सूक्त का अध्ययन किया जो ऋग्वेद के दसवें मंडल के तीसवे सूक्त में है और उस सूक्त में उस उस ऋषि का नाम भी दिया हुआ है जिसकी यहाँ पर चर्चा की जा रही है तिर ब्राह्मण में तो इससे पता लगता है कि उसने फिर क्या किया कि वो बाहर गया इसका मतलब वो पहले पढ़ा हुआ होगा ठीक है उसका आचरण तो ग्रफ होगा यानी तो बिना पढ़ा हुआ जंगल में जाकर के और वो किसी सूक्त का मनन करे और वो साक्षात दृष्टा बन जाए ये संभव ही नहीं है तो वो आचरण शून्य ब्राह्मण होगा इसलिए ऋषियों ने ब्राह्मणों ने उसको वो समय हो गया चलिए बाकी चर्चा कल करें शांति